अपनी बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय तीन ब्राह्मण आठ अष्टम ब्राह्मण अतः परम सनायादि सनायाद विमुक्त निरुपाधि साक्षाद अपरोक्षा सर्वातर ब्रह्म वक्त आरंभ है इससे आगे दी रहित निरुपाधिक साक्षात सर्वांतर ब्रह्म का निरूपण करना है इसलिए आरंभ किया जाता है दो प्रश्न पूछने के लिए गार्गी का आज्ञा मांगना अथ वाचक ब्राह्मणा भगवंतो हंता हम प्रश्न प्रक्षावी चौ तौ तो चेन में वक्षति न जात कच्चि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 मूर्धपात भयादुपरता हति पुनः प्रशु ब्राह्मणा नुग् प्राथयते हे ब्राह्मण भगवंत पूजावंत शृणुत मम यद्यनु मते याजवल्युन दौ तो प्रश्नौक्षा यदनतिर्भवताश्नौदी वक्षति कथिष्य मे कथेचिन्न वय जातु कदाचित युष्माक मध्ये एवं याज्ञवल्क कश्चि ब्रह्मोद्यम ब्रह्मवदनम प्रतिजेता न वै भवेदेति एव मुक्ता ब्राह्मणा अनुा प्रदोह पृक्ष गगी फिरचकनवी ने कहा पहले याज्ञवल्क के निषेध करने पर मस्तक गिर जाने के भय से मौन हुई वाचकनवी पुनः प्रश्न करने के लिए ब्राह्मणों से आज्ञा मांगती है हे hey भगवान पूजावान ब्राह्मणगण मेरी बात सुनिए यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं इन याज्ञवल्क जी से दो प्रश्न और पूछूंगी यदि ये उन दो प्रश्नों का मुझे उत्तर दे देंगे तो आप में से कोई भी इन याज्ञवल्क जी को ब्रह्म संबंधी वाद में कभी किसी प्रकार भी जीतने वाला नहीं हो सकेगा इस प्रकार कहे जाने पर ब्राह्मणों ने हे hey गार्गी तू पूछ ऐसा कहकर अपनी अनुमति दे दी सहोवाचाह वहीज्ञवल्य काश्यो वा वैदेहो वोग्रपुत्र उद्यम धनुरध्यज कृवा दौ बाढ़ सपत्नाव्यानौ हतेम वा द्वाभ्या प्रश्नाभ्यापो दस्ताू ते पृचगा हे याज्य जिस प्रकार काशी या विदेह का रहने वाला कोई वीर वंशज प्रत्यंचहीना प्रत्यंचाहीना धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर शत्रुओं को अत्यंत पीड़ा देने वाले दो बाणवान शर हाथ में लेकर खड़ा होता है उसी प्रकार मैं दो प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूँ तुम मुझे उनका उत्तर दो इस पर याज्ञवल्क ने कहा गार्गी पूछ लब्धु्यावल्यं सा उच अहम वै ताश्नौ प्रक्षाथुस्यौता जिज्ञायां तोरदुतरद्योत दृष्टातूक हे याज्य लोके काश्य काशीशुभव काश्य प्रसिद्ध शौर्य काैदेहो वा, वा राजा उग्रपुत्र सुरान्वय उज्जयन अवतारितक धनु पुनरधिज्यम आरोपितक बात बाणशब्देन सराग्रेज वंशखंड संधीयते तेनाली सर भशिनष्टि बाणवंता दव बाणव शर तशे सपत्ना शत्रोह पीड़ा, व्यानौ हस्ते पीड़ाकशयन हस्तीकोपोत्तिषेत समीपत दर्शयेत, आत्मा दर्शेत एवेवाहम तालस्थनीभ्या प्रश्नाभ्या द्वाभ्यापोधस्थ उथित तत्मीपे तौ मे ब्रूहेती ब्रह्म विचेत आहेतर पृक्ष गीति आज्ञा मिलने प्रश्न याज्ञवल्सि कह मैं तुमसे दो प्रश्न पूछ पूछूंगी ऐसा इसका अन्वय है वे प्रश्न कौन से हैं ऐसा ऐसी जिज्ञासा होने पर यह दिखलाने के लिए कि उनका उत्तर देना कठिन है गार्गी उन्हें दृष्टांत पूर्वक बतलाती है हे याज्ञवल्क जिस प्रकार लोक में कोई काश्य काशी प्रांत में उत्पन्न हुआ काशी प्रांत में उत्पन्न होने वालों में सूर्यवीरता प्रसिद्ध है अथवा वेह विदेह निवासी या विदेह देश का राजा उग्रपुत्र अर्थात जो वीर वंश में उत्पन्न हुआ है वह उज्जय जिसकी ज्याडोरी उतार ली गई है ऐसे धनुष को पुनः ज्यायुक्त कर अर्थात उसकी प्रत्यंता चढ़ा करके दो बाण वाण यहाँ बाण शब्द से यह व्यक्त होता है कि शर के अग्रभागों में जो बाँस का टुकड़ा लगाया जाता है उसके बिना भी बाण होता है इसे से बाणवान यह विशेषण दिया गया है तात्पर्य यह कि दो सर इन्ही का विशेषण है सपत्नादी व्याधिन इसका अर्थ है शत्रुओं को अत्यंत पीड़ा देने वाले ऐसे बाणों को हाथ में लेकर उपस्थित हो अपने को पास जाकर दिखाए उसी प्रकार मैं शर स्थानीय दो प्रश्न लेकर तुम्हारे निकट उपस्थित हुई हूँ अतः यदि तुम ब्रह्मवेत्ता हो तो उनका उत्तर दो इस पर इतर याज्ञवल्क ने कहा गार्गी पूछ पहला प्रश्न सादूर्धम याज्ञवल्क दिव्यो यद्वाग पृथिव्या यदंतरा पृथ्वी इवे यदूत भव्यच्च भविष्येत्याचते कस्मेंदोतम च प्रोतम चेति वह बोली है याज्ञवल्ग जो दुलोक से ऊपर है जो पृथ्वी से नीचे है और जो दुलोक और पृथ्वी के मध्य में है और स्वयं भी जो ये दुलोक और पृथ्वी है तथा जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं वे किसमें ओतप्रोत हैं सा होवाचा यदूर्धम उपरी दिव अंडकपालाद यच्चावगा पृथिव्या अर्णकपाल पाला यच्चातरा मध्ये द्यावा द्यापृथिवी दवा पृथिव्यो अंडकपाल इमें द्यावी वर्तमाना दुर्ध्व वर्तमान स्व्यापारस्थ्य वर्तमान सर्व कालभा लिंगगम्यक्षते कथयता गमता तत्सर्व दैत जातम जस्मने कीती सूत्र संज्ञम पूर्वोक कस्म च प्रोतम च पृथ्वी धातुरीवापसु वह बोली जो दुलोकूप अंडकपाल से ऊर्ध् ऊपर है और जो पृथ्वी से यानी इस नीचे के अंडकपाल से नीचे है तथा जो द्यावा पृथ्वी के मध्य में है और अर्थात द्युलोक और पृथ्वी इन अंड कपालों के बीच में है एवं स्वयं जो ये द्वुलोक और पृथ्वी है तथा जो कुछ भी भूत यानी बीत चुका है भवत वर्तमान अर्थात अपने व्यापार में स्थित और भविष्यत वर्तमान के बाद के समय में होने वाला एवं अनुमानगम्य है ऐसा जो यह सब आगम द्वारा कहा जाता है वह संपूर्ण द्वैत वर्ग जिसमें एक हो जाता है वह पहले बतलाया हुआ सूत्र संज्ञक तत्व जल में पृथ्वी तत्व के समान किसमें है? याग्यवल का उत्तर चक्ष आकाशे तुतम चोतम चेती उस याज्ञवल्क ने कहा है गार्गी जो दुलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे और जो द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है वह स्वयं भी जो ये द्युलोक और पृथ्वी है तथा जिन्हें भूत वर्तमान एवं भविष्य इस प्रकार कहते हैं वे सब आकाश में ओतप्रोत हैं स होवाचेतर हे गार्गी ये उोक्त ऊर्धम दिव इत्यादि तत्सव यूत्रचक्षते तत्सूत्र आकाशे तदोतम प्रोतम चेत व्याकृत सूत्रात्मक जगत पृथ्वी धातु उस इतर ने कहा हे गार्गी तूने जिसे से ऊपर इत्यादि कहकर बतलाया वह सब जिसे कि सूत्र ऐसा कहते हैं वह सूत्र आकाश में उत्प्रोत है यह जो सूत्र स्वरूप व्याकृत जगत है वह जल में पृथ्वी तत्व के समान उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों कालो में अब अव्याकृत आकाश में विद्यमान है सा होवाच नमस्ते सुयाज्ञवल्क यो म एव व्यवोचो परस्य श्वेत प्रक्ष गार्गी वह बोली हे याज्ञवल्क आपको नमस्कार है जिन्होंने मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया अब आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए याज्ञवल्क गार्गी पूछो पुनः सा हो नमस्ते ईत्यादि प्रश्नस्य से प्रदर्शनार्थम् यो मे ममैत प्रश्न व्यवोच विशेषेणा कृत वनसी दुर्वचत्ण सूत्रम तबदम्यतरई दुर्वाच्य कित तत्न्ूत चेति अतो नमोस्तुते नमोस्तु अपरस्मै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 साहोवा च यदुर्धम जा याज्ञवल्क दिव्यो यद्वा पृथिव्या यदंतरा पृथ्वी इमें यदूत चव्यच्च भविष्येतिया चक्ष कस्में तदोतम च प्रोतम चेती वह बोली है याज्ञवल्क जो दुलोक से ऊपर है जो पृथ्वी से नीचे है और जो द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में है वह स्वयं भी जो ये दुलोक और पृथ्वी है तथा जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं वे किसमें ओत्प्रोत है व्याख्यातम अन्य सा हुआचा यदुर्धम याज्ञवल्के प्रश्न प्रतिवचन च उक्त्यावधारणार पुनरुच्य न किंचिद अपूर्व अर्थात उच्यते अन्य छठे मंत्र के पदों की व्याख्या पहले तृतीय मंत्र में की जा चुकी है यदूर्धम जाग्ञ बल्क्य इत्यादि प्रश्न और इसका उत्तर पूर्वोक्त अर्थ का ही निश्चय करने के लिए पुनः कहा गया है यह कोई दूसरा अपूर्व नूतन अर्थ नहीं कहा गया है स होवा च यदूर्धम गार्गी दिव जद्वा यदंतरा ध्यावा पृथ्वी इमें यदूत च भव्यच्च भविष्येत्याचक्षत आकाश एवं तदूत च प्रहुत चेत कस्म खलवाकाश ओत प्रहुत चेती उस याज्ञवल्क कहा है गार्गी जो दुलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे और जो दुलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है तथा स्वयं भी जो ये दुलोक और पृथ्वी है और जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं वे सब आकाश में ही ओतप्रोत है गार्गी किंतु आकाश किस्में ओत्प्रोत है सर्व यथोक्त गाघ्या प्रत्युच्चार्य तमेव पूर्वोक अर्थम अवधारितनाकाश एवति याज्ञवल्क गार्गी के पूर्वोक्त पूर्वोक्तवाक्य को पुनः कहकर याज्ञवल्क ने आकाश में ही ओत्प्रोत है ऐसा कहकर पहले कही हुई बात की ही पुष्टि की है गारस् खल्वाकाश ओतः प्रोतचे आकाश आकाशमे तब कायादी तत्वादर्वाच्यम तथा कष्ट अक्षर यस्काशमूं चोत चाच्यमी कृत्वा न सा प्रतिप्य सापत्तिर्नाम निग्रहस्थिसम अथावाच्यम वक्षति तथा विप्रतिपत्तिर्नाम निग्रहस्थन विरुद्धा प्रतिपत्तिर ही सा यदवाक्यम अथवा दुर्वचनम प्रश्न मनते गार्गी गार्गी ने कहा किंतु तो आकाश किसमेंोत है तीनों लोकों से परे होने के कारण पहले तो आकाश का ही बतलाना कठिन है उससे भी क्लिष्टतर अक्षर है जिसमें कि आकाश ओतप्रोत है अतः यह समझकर कि वह अवाक्य है उसे कोई अनुभव नहीं कर सकता और अप्रतिपत्ति अनुभव न होना यह तार्किकों के लिए सिद्धांत में निग्रह स्थान माना जाता है और यदि याज्ञवल्क ने इस अवाच्य विषय का भी वर्णन किया तो वह विप्रतिपत्ति रूप विपरीत अनुभव रूप निग्रह स्थान होगा क्योंकि अवाच्य को कहना या विरुद्ध प्रतिपत्ति ही है इसलिए गार्गी इस प्रश्न का उत्तर बताना कठिन समस्या है याज्ञवल्क का उत्तर तत्दोष दि परिजिजीर्ष नाह इन अप्रतिपत्ति और, और विप्रतिपत्ति दोनों दोषों को निवृत्त करने की इच्छा से याज्ञवल्क कहते हैं स होवाच तद्वै तदक्षर गार्गि ब्राह्मणा अभिवतंत्य स्थूल मणस्व दीर्घ मलोहितनेतो व चक्षत्र आवागमनो तेजस्क्राण म मुखा मुखम अमात्र मनंतर वाचम न किंचन तदस्ना कशन उस यागवल्क ने कहा है गार्गी उस इस तत्व को तो ब्रह्मवेद्ता अक्षर कहते हैं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 पृवी कस्मुवाकाश ऊत प्रोत से किमत तत्म यीयते न छतीक्षर तदक्षर ते गारे ब्राह्मणा ब्रह्म विदोदी ब्राह्मणावदन कथन नाहम अवाच्यम वक्षा न च न, न प्रतिपेय परिहरति उस याज्ञवल्क ने कहा तूने जिसके विषय में पूछा था कि यह आकाश किसमें ओतप्रोत है वह यही है यह क्या है अक्षर जो क्षीण नहीं होता अथवा क्षरित नहीं होता वह अक्षर है सो हे गार्गी उसे ब्राह्मण ब्रह्मवेद्ता लोग अक्षर कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं इस कथन के द्वारा मैं अवाच्य का वर्णन नहीं करूँगा तथा यह भी नहीं कि मैं उसे नहीं जानता इस प्रकार सूचित करके दोनों दोषों का परिहार करते हैं एवं अकृते प्रश्ने पुनर्गारग्य प्रतिवचनम द्रष्ट्यम ब्रोहि किं तदक्षर यद्राह्मण अभीवदी आह अस्थूल तत् स्थूलाद्यणु अनणु अस्तु तरहि तहि ह्रस्व अह्रस्व एवं तरहि दीर्घं ना दीर्घम एवेत परमाण प्रतिषेध द्रव्यधर्म प्रति सिद्धा न तदक्षरम इत्यर्थ इस प्रकार प्रश्न का निराकरण हो जाने पर फिर गार्गी का यह प्रश्न समझना चाहिए अच्छा तो बताओ ब्रह्मवेता लोग जिसका वर्णन करते हैं वह अक्षर क्या है ऐसा कहे जाने पर याज्ञबल कहते हैं वह स्थूल स्थूल से भिन्न है तो क्या अणु सूक्ष्म है नहीं अनणु सूक्ष्म से भी भिन्न है अच्छा तो ह्रस्व छोटा होगा नहीं वह रस्व भी नहीं है ऐसी बात है तो वह दीर्घ हो सकता है नहीं दीर्घ भी नहीं है अदीर्घ है इस प्रकार उसके स्थूलत्व मोटाई आदि परिमाण का प्रतिशेष करने वाले इन चार पदों द्वारा द्रव्य धर्म का निषेध किया गया है तात्पर्य यह है कि वह अक्षर द्रव्य नहीं है अस्तु तरी लोहितो गुण तथोप्य द अलोहित आग्ने गुणों लोहित अथ तर्यपा न स्नेहनम अस्त त छाया सर्वथ्य निर्देशवादाया अप्यन्य भवे तरहा तम अतमत भवतु तरहि भेदर्शकाश तरी समक रसोस्तु तरहि अरस तथा गंधोस्तु गंधोस्वगंधम अस्तु तरहि चक्षुः अच्छुष नहि चक्षुष मंत्रवर्णा तो मंत्र तो फिर वह लोहित लाल गुण हो सकता है नहीं उससे भी भिन्न अलोहित है लोहित अग्नि का गुण है अच्छा तो जल का गुण स्ने स्नेहन द्रविभाव होगा नहीं वह स्नेहन है तो फिर वह छाया होगा नहीं सर्वथा ही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 इसके चक्षु इंद्रिय नहीं हैं इसलिए यह अचक्षुष्क है जैसा कि यह चक्षुहीन होने पर भी देखता है इस मंत्र वर्ण से प्रमाणित होता है भवतु तरही वाग वाग तथा श्रोत्र इति श्रृणुतक तहि वागवाग तथा मन मन तथा तेजस्क अद्यन तेजोस तत्तेजस्कर नहि तेजो प्रकाशवध प्रकाशवदस्य विद्यते अप्र प्राण्यात्मको वायु प्रति सिते मुखम ती द्वार तन्मुख अीयते येन तन्मात्र अतारूपम तब न कि मीयते अस्त तिद्रवत अस्ति नारत सं ती बह्य अस्त तरी भक्षि तत् तदसना किंचन भविता भक्षम क्यि न कस्यन सर्वविशेषण कसन सर्विशेषणरहित एक तत्केन तत्क्यते इसी प्रकार वह कर्णि होकर भी सुनता है इस श्रुति के अनुसार अश्रोत्र है तो फिर वाक होगा नहीं अवाक है तथा अमन है और इसी प्रकार अतेजस्क जिसमें तेज नहीं है ऐसा अजय अ तेजस्क है क्योंकि अग्नि आदि के प्रकाश के समान इसमें तेज नहीं है अप्राण ऐसा कहकर शरीरांतर्गत वायु का, शरीरांतर का प्रसिद्ध किया जाता है अतः अप्राण है तो फिर वह मुख्य यानी द्वार है नहीं वह अमुख है वह अमात्र है जिसे माप किया जाए उसे मात्र कहते हैं वह अमात्र अर्थात मात्रा रूप नहीं है उसे किसी का भी माप नहीं किया जाता तो फिर वह छिद्रवान होगा नहीं वह अनंतर है उसमें अनंतर छिद्र नहीं है तो फिर उसका बाह्य तो संभव हो ही सकता है नहीं वह अबाह्य है अच्छा तो वह भक्षण करने वाला होगा नहीं वह कुछ भी नहीं खाता तब वह स्वयं भी किसी दूसरे का भक्ष्य हो सकता है नहीं उसे कोई भी नहीं खाता तात्पर्य यह है कि वह समस्त विशेषणों से रहित है वह तो द्वितीय से रहित अकेला ही है फिर किससे किसको विशेषित किया जाए अनुमान प्रमाण द्वारा अक्षर का निरूपण अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रयासक्षर सेोपगम शुवा तथा लोकबुद्धिपेक्षा शतः अतस्वताजा प्रमाण उपन्यस् सृती श्रुती ने अनेक विशेषणों के प्रसिद्ध रूप प्रयास द्वारा तब तक उस अक्षर का अस्तित्व समझा दिया है तो भी चूँकि लोक बुद्धि की अपेक्षा से उसके अस्तित्व में आशंका की जाती है इसलिए इसके लिए अनुमान प्रमाण का उल्लेख करती है ए वा अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रमचो विधृत ए त्य वा अक्षर से गारगि दयावा पृथिव्यो विधृते ठतत एक अक्षर से प्रशाने गागि निमेषा मुहूर्ता अहोरात्रण्य धर्मसा ऋतव संवत्सराधता षत अक्षर से प्रशास गागी प्राच्योनियान स्यवेतेभ्य पर्वतेभ्य प्रतिचोनियाम जांच जम अन्वे तर वा से प्रशासन हे गार्गी दध तो मनुष्या प्रशंसा यजमान देवा दर्वी पितरो वा पितरोन्वायत्ता हे गार्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं हे गार्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में जो और पृथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं हे गार्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में निवेश मुहूर्त दिन रात धर्म मास पक्ष मास ऋतु और संवत्सर विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं हे गार्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में पूर्वा वाहिनी एवं अन्य नदियाँ श्वेत पर्वतों से बहती हैं तथा अन्य पश्चिम वाहिनी नदियाँ जिस जिस दिशा को बहने लगती है उसी का अनुसरण करती रहती हैं हे गार्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में मनुष्य दाता की प्रशंसा करते हैं तथा देवगण यजमान का और पितृगण दर्वी होम का अनुवर्तन करते हैं